नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में आशा करता आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आज के इस शो में हम लोग बातें मुलाकातें उसके साथ में संगीत यानी गीतों का एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होगा जिसमें हमारे कलाकार हैं डॉक्टर सुरेंद्र जी और उनके साथ है मतटू जी और उनके साथ हैं श्वेता त्यागी जी ये तीन हमारे विशेष मेहमान हैं कलाकार हैं जो आज परफॉर्म करने वाले हैं और इसके साथ हमने स्पेशल गेस्ट को इन्वाइट किया है हमारे साथ महबूब नगर के ब्रह्मा कुमारी सेंटर के विशेष डायरेक्टर हमारे साथ हैं महादेवी जी उनका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है आज के शो में और इसके साथ एक और कलाकार हमारे साथ हैं विक्रांत राय ये आप सभी के स्वागत में कुछ कुछ बीच में छोटे पीस आपके स्वागत में सुनाने वाले हैं और इसके साथ में दुबई से हमारे शिल्पा जी जुड़ी हैं थोड़ा सा उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए शायद दिख नहीं रहे हैं लेकिन वो भी आ जाएंगे और इसके साथ में मैं आपको हमारे तीन जो विशेष संगीत परफॉर्म करने वाले गीतों का जो विशेष कार्यक्रम करेंगे डॉक्टर सुरेंद्र जी ये हैं इनका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है डॉक्टर सुरेंद्र जी और साथ में हमारे पंजाबी पॉप सिंगर मोंटू मस्त आपको बड़ा ही आनंद आएगा जब आप इनको सुनेंगे <laughs> और इसके साथ में श्वेता त्यागी जी है इनकी भी मधुर आवाज आपके दिल तक पहुंचेगी तो आपका मन खुशियों से भर जाएगा है ना बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होने जा रहा है आप सभी का आगाज है खुशियों के साथ प्यार के साथ तो सबसे पहले मैं विक्रांत राय से कहना चाहूंगा महबूब नगर की महादेवी दीदी जी हमारे साथ हैं उनके आशीर्वाद से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे तो उनके स्वागत में दो लाइनें दो शब्द विक्रांत राय जरूर सुनाएंगे स्वागत जी जी मैं दीदी के लिए दो शब्द स्वागत गीत जी Ah uh, ah uh, ah uh, ah uh. ah uh, ah uh. yahiya स्वागत स्वागत स्वागत स्वागत स्वागत स्वागत स्वागत स्वागत स्वागत स्वागत स्वागतम हम सबकी प्यारी दीदी स्वागत स्वागत स्वागतम स्वागतम आ आ आ आ आ रत बन चुकी है फितरत बन चुकी है फितरत बन चुकी है दिले बेकरार की अब तो आदत सी हो गई है आपके इंतजार की ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे कीमती दीदी आपको बनाए है स्वागतम स्वागतम स्वागत स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम आ हे ना थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत राय थैंक यू सो मच बहुत ही सुंदर स्वागत आपने किया दीदी का एंड दीदी को हम लोग सुनेंगे उसके बाद फिर हमारे डॉक्टर सुरेंद्र जी श्वेता त्यागी एंड बोंटू मस्त जी से हम लोग गीतों का एक सुंदर लड़ी लग जाएगी फिर एक से बैठकर एक गीत आप सुनेंगे तो चलिए अः दीदी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको देखकर और आप हम सभी को थोड़ा सा अपना आशीर्वचन सुनाइए और हमारे साथ विशेष पंजाब से मोन्टू मस्त जी दिल्ली से सुरेंद्र जी श्वेतराज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मैं उनके प्लेस को नहीं जान रहा हूँ लेकिन वह हमारे साथ ये बहुत ही अच्छे गाते हैं और विक्रांत राय को तो आपने सुना ही ये सारे गायक कलाकार आपके साथ हैं आज तो उन सभी के लिए अपना जो है आध्यात्मिक आशीर्वसन जरूर सुनाइए शिवपारत देश में भगवान की जितना महिमा है उतना महिमा है महत्व है उतना यहाँ के रूढ़ी संप्रदाय सभ्यता संस्कृति उत्सवों का उतना ही महत्व है पर खेल की बात यह है उसके वास्तविक मर्म को सत्य को रहस्य को अर्थ को समझ कर मनाए तो हमारा जीवन सुने में सुहाग होगा जैसे हाल ही में हमने मनाया अधिक मास जिसको पुरुषोत्तम मास कहते पुरुष को उत्तम बनाने के लिए एक्स्ट्रा एक महीना आते आए बीत भी गए तो उस मह, महिमा की मंत्र की ये महिमा होती है कि मनन चिंतन भजन कीर्तन दान पुण्य धर्म और हमारे जीवन में व्यवहार में दुर्व्यवहार आए दुष्कर्म हुए दुर्बलता आए दुर्गुण आए उसको दूर करने के लिए सर्वशक्तिमान परमात्मा से शक्ति लेने के लिए विजय पाने के लिए विजयदशमी मनाए अब हम दीपोत्सव दीपावली दीपों का आह्वान दीपों का दान तो वास्तव में ये शरीर रूपी प्रणिदा ये दीवा इस देह रूपी मिट्टी के दीवा में आत्मा स्वयं एक ज्योति इस आत्म ज्योति या ऊर्जा या प्रकाश ये लाइट ये सदा ही प्रकाशित होने के लिए इसमें भी हमें गृह डालना है जैसे हम स्थल ज्योति जगमगाते रहे अंधकार न हो इसलिए हम गृहत डालते हैं तो आत्म ज्योति जगानी जगी हुई रहे प्रकाश में रहे आनंदित रहे उसके लिए ज्ञान का ग्रत डालना है तेल डालना है देखिए हम व्यापारी लोग शुरू हुआ, वो अपना खाता क्या रखता है या लक्ष्मी जी का आह्वान करता है तो विशेष करके उस दिन नया कैलेंडर रखता है उस कैलेंडर में स्पेशल आपने देखा होगा सरस्वती विनायक विवेक बुद्धिनायक सिद्धिनायक तो विद्या और बुद्धि को बैठे हुए और लक्ष्मी को खड़ा देते तो अर्थ यही होता है कि हमारे पूर्वजों ने वो नया कैलेंडर का या चित्र का जब तक हमारे जीवन में समझ विद्या ज्ञान अंडरस्टैंड मैचरिटी ज्ञान के साथ विवेक हो बुद्धि हो तो विद्या और बुद्धि हो तो हमारे जीवन में लक्ष्मी ठहर सकती है रह सकती क्योंकि धन जो अनेक धनों में लास्ट में उसको गिना जाता है संतोष धन प्रेम धन शांति धन आनंद धन ऐसे अविनाशी ज्ञान धन के लिए ज्ञान दायिनी सरस्वती अर्थात ये दोनों को जीवन में स्थान देने से लक्ष्मी ठहरती है तो वास्तव में ये जो बात इसलिए मैं कह रही हूं कि ये स्तूल बत्ती की लाइट की दिया की बात तो सोच की बात है समझ की बात है ज्ञान की बात है हम कहते हैं सोच बदला तो सितारा बदला तो सोच का प्रभाव मन पर पड़ता है मन का प्रभाव तन पर पड़ता है तन और मन का प्रभाव जीवन में भी पड़ता है तो इसलिए हम अपने जीवन के अंदर भले गति के लिए वाहन अगर हम रास्ते पर चलाते हैं तो उसकी गति की सीमा है परीक्षा में समय की सीमा बैंक में धन की सीमा है जीवन में विचार श्रेष्ठ विचार की कोई सीमा नहीं श्रेष्ठ विचार सकारात्मक विचार समर्थ विचार शुद्ध विचार करने के लिए हमें परमात्मा एक एक समय दिया है तो समय वर्तमान हमारे हाथ में आए है उसको हम जाने नहीं देना परमपिता परमात्मा हम बच्चों को आदेश देते हैं परमात्मा विश्वव्यापी एक विश्वविद्यालय खोलकर वहां नित्य हमको ज्ञान ग्रत ज्ञान तेल देते हैं तो हमारी आत्मा सदा जगती रहे प्रज्वलित रहे इसके लिए आप नजदीकी ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर जाइए और और ज्ञान को समझ को समझ समझिए आप अपने जीवन में सदैव रहेंगे हर्षित रहेंगे श्रेष्ठ रहेंगे केवल ये कार्तिक मास तक ही ज्योति जगाना है पूर्ण हुआ काम खत्म हुआ महीना नहीं सदैव आप अपने आत्म ज्योति को जगाए हुए रखें इसके लिए आप राजयोग सीखिए समझिए ओम शांति बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया महादेवी जी बहुत ही सुंदर गीत भाव आपने व्यक्त किया है दीपावली का लक्ष्मी का कौन सा धन श्रेष्ठ है ये भी बताया समय सीमा के बारे में आपने बताया है बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका थैंक यू सो मच और आइए अब आगे बढ़ते हैं मैं डॉक्टर सुरेंद्र जी से चाहूंगा कि एक छोटा सा पेशकश गीत की शुरुआत करें और दीदी -दी भी आपको सुनेंगी और उसके बाद फिर दीदी -दी अपने कार्य में जाएगी जी आ, नमस्कार रमेश सर जी आ, ओम शांति दीदी कार्यक्रम के आरंभ में मैं एक मुकेश जी का गीत सुनाना जा रहा हूं आ, चांद आहे भरेगा जी स्वागत चांद भाने भरेगा फूल दिल थाम लेंगे चांद नाने भरेगा फूल दिल नाम लेंगे की बात चली तो तब तेरा नाम लेंगे ना ना चांद भरेगा जिस जगह धू नहीं है उस जगह है अंधेरा कैसे फिर चैन तुझा तेरे बदनाम लेंगे कैसे फिर चैन तुझम तेरे बदनाम लेंगे उसमें की बात सब तेरा नाम लेंगे, चांद पाही भरेगा ना बात की डलिया, वोट गंगा के साहिल पे जन्नत की डलिया देरी खादिलिश दे सर्वेल धाम ले गे देरी खादिलिशे सर पे इल्जाम लेंगे उसमें की बात चली गो सब तेरा नाम लेंगे चाक पानी भरेगा न होगी हवा भी कुछ कहेगी घटा भी और है तेरा जिक्र कर दे खुदा भी hmm. तो पत्थर विषायन से काम लेंगे तो पत्थर विषायन सब से काम लेंगे उसने की बात तो सब तेरा नाम लेंगे चांद पानी भरेगा फूल दिल झाम लेंगे उसने की बात तो सब तेरा नाम लेंगे थैंक यू सुरेंद्र जी बहुत सुंदर बहुत ही बढ़िया गीत आपने सुनाया और सबको अच्छा लग रहा है और हमारे काफी दोस्तों ने आपको मैसेज करके याद किया है और इसके साथ आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में बड़ा अच्छा लग रहा है और दीदी जी आपके बाजू में एक हमारी ब्रह्मा कुमारी बृंदा जोशी जी आ गई है भावनगर से तो ब्रह्मा कुमारी बिंदु जोशी बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप दीदी के लिए और हमारे कलाकार डॉक्टर सुरेंद्र जी मोन्टू मस्त और श्वेता जी के लिए एक सुंदर प्रस्तुत करें। करेम <laughs> शांति क्या बात है जी जी जी स्वागत <laughs> स्वागत <स्वागग. जी>, <laughs> धरती की आया स्वर्गी पुत्र के घर पे आया स्वर्ग पुत्र कर ऐसा ये प्योहार घर कि आया स्वर्ग पुतल कल ऐसा ये क्योहार दिवाली रोशनी वाली ये सब क्यों हार के आने दीवाली रोशनी वाली ये सब क्यों हार के आज की रात लगे सुख सबेरा Pyaar ki sahde ho, tar ki bara devo, puri ki na ba devo, asma bolakade ho, sabko yehi dekhi sandesha. Mehboob-e-mein-e-mein-e-mein tu shi chaaye, kaushik-e-kaushik tu dil paoge diyaaye. Mehboob-e-mein-e-mein-e-mein tu shi chaaye, kaushik-e-kaushik tu dil paoge diyaaye.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 थैंक यू बृंदा बहुत आपने किया बहुत ही अच्छा लगा श्वेता जी आपको अच्छा लगा कि नहीं <laughs> जी जी जी जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आप करते हुए देखकर तो बहुत बढ़िया और दीदी जी आपको कैसे लगा बृिंदा <laughs> माधवी जी आपको कैसे लगा बहुत अच्छा ओके ओके अभी <laughs> जी, जी और सारे लोगों ने मैसेज करके आपको याद किया है थैंक यू सो मच और अभी पंजाब के के सिंगर पॉप सिंगर पॉप जी को मैं कि एक गीत सुनाए जाने के पहले आप बढ़िया सुना दीजिए पंजाबी स्टाइल का <laughs> बिल्कुल सबसे पहले जी नमस्कार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा नरेश जी, रमेश जी का जिन्होंने हमें अपने साथ आज जोड़ा है और हम बहुत खुश नसीब हैं जो आपके साथ जुड़े हैं और सुरेंद्र जी के माध्यम से आज हम आपके साथ जुड़े हैं तो जैसे कि आपने मुझे बताया कि मैं आपको थोड़ा सा पंजाबी सुनाए तो जरूर मेरी अभी एल्बम आई थी एक लेटेस्ट तो उसी का ही मैं सॉन्ग सुनाऊंगा आपको मेरी बोली हाँ हाँ बिल्कुल आ गई बिल्कुल आ रही है बहुत गई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 Forty-eight. <laughs>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 seen da janas sambe hor tere girat kudiye hor tere girat kudiye kudiye patto isale mat kudiye patto isale mat kudiye hor kudiye patto isale mat kudiye jado so kade nal palan chor phran me teri takdi ho jado so kade nal palan chor janan me teri takdi ho sara akde pabu jevan mat kudiye mat kudiye na kuriye acha to dikha lete na kuriye acha to dikha lete na siye acha to dikha lete na acha to dikha lete na siye acha to dikha lete na kuriye thank you very much all of you dotras दीदी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े आप अपना आशीर्वाद भी दिया और कलाकारों को सुना और श्वेता जी अभी आपका नंबर है परफॉर्म कीजिए नमस्ते <laughs> सबको राधे राधे नमस्ते राधे राधे अभी मैं यूथ के लिए गाना गाने वाली हूँ तो थोड़ा आ, अच्छा? लेटेस्ट सॉन्ग गा रही अच्छा सुना गया <laughs> <laughs> <laughs> फिर उस वाली को हम धखरे लाबे खिद रात वही जागते तरती दुख में ना मिले बहुत आई गील याद मनेश तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच श्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही सुंदर गीत सुनाने के लिए अब आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और जैसे गीतों का सिलसिला अब जारी रहेगा दीदी जी थैंक यू सो मच हमारे साथ इतना समय बिताने के लिए और आपका आशीर्वाद मिला थैंक यू सो मच और फिर से डॉक्टर सुरेंद्र जी मैं चाहूंगा कि आप दीदी के लिए कुछ शब्द बोलना चाहें अपना गीत सुनाना चाहें या उनकी बातों को सुनकर आपको कैसे लगा वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें uh... मैं एक बार फिर ओम शांति कहूंगा दीदी को और दीदी ने जो छोटा सा प्रवचन दिया आरंभ में हमें लगता है कि वो हम सबके जीवन में बहुत ही उपयोगी है और ये जो ज्ञान है इससे हम अगर सब समझ जाएं कि बेसिकली ये जो रोल है वो आत्मा का ही है तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाए और आ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ज्ञान और हम कोशिश भी करते हैं कि हम इनको फॉलो करें आ, हम भी करते हैं हमारी शेरीमती जी भी करती हैं और और हम जुड़े हुए हैं इनके साथ यहाँ हमारे प्रियदर्शनी बिहार में एक सेंटर है हम जाते भी हैं वहाँ पे और वहाँ काफी सारे फंक्शंस भी होते हैं जन्माष्टमी दिवाली होली वगैरह तो हम उसमें शामिल होते हैं और बहुत अच्छा लगता है बहुत ही अच्छा लगता है और मन को बहुत सुकून मिलता है और हम कोशिश करते हैं कि अपने रिश्तेदारी में दोस्तों में भी इनका ज्ञान जो है उसको बांटें और जितना हो सके लोग इनके जो टीचिंग्स हैं इनको फॉलो करें तो जीवन में आनंद आ जाता है एक बार फिर बार, मैं धन्यवाद चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आइए मैं चाहूंगा कि एक और गीत आप जो है पसंदीदा आप सुनाइए हमें स्वागत अब जो मैंने आ, गीत लिया है ये आ, आ, भेंट है माता की भेंट है वाह वाह क्या बात सुनाइए हाँ जी, हाँ जी तो वो मैं शुरू करने वाला हूँ जी, जी। दे दे थोड़ा प्यार दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या घट जाएगा दे दे थोड़ा प्यार। दे दे थोड़ा थोड़ा प्यार, प्यार तेरा क्या घट जाएगा, ये बालक भी सर जायेगा देर दे दे घोड़ा प्यार भैया तेरा क्या कट जाएगा घोड़ा दे दे प्यार दे दिया तू ने सबको सहारा मां द्वारे आया है कर दिया खुशी से तूने ने उसका दामन जो अर्जी लाया है मुझको देने से मुझको देने से खजाना कम नहीं हो जाएगा ये बालक भीतर जाएगा दीदी थोड़ा प्यार मैया जा, तेरा क्या जाएगा दीदी थोड़ा प्यार हमारा जो उसे तुम याद करो एहसान कर दो माँ बालक तुम्हारा हूँ तुम सिर पर हाथ रखो प्यार का रिश्ता प्यार का रिश्ता ना पाएगा ये बालक भी तर जाएगा धीरे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या जाग जाएगा धीरे थोड़ा कश्ती हमारी माँ तेरे हवाले हैं इसे तू तर जाएगा दीदी थोड़ा प्यार भैया तेरा क्या घट जाएगा दीदी थोड़ा प्यार माँ लिखती है अब हमने तुम्हारे नाम पे हम बेसहारा है फटके कहा तुम आके नाम ले सुरिंदर ये ऐसा सुरिंदर ये कहसान तेरा भूलने ना पाएगा ये बालक भी भीतर जाएगा तेरे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या जाकट जाएगा तेरे थोड़ा प्यार दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या घट जाएगा ये बालक तर जाएगा दे दे थोड़ा प्यार। बहुत, बड़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया हैं डॉक्टर सुरेंद्र देश विदेश के सभी लोग जुड़ गए और विदेश से का पानी जी ने भी आपको है और ब्यूटीफुलवा जी बहुत बहुत, बहुत, बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और आइये फिर से अभी श्वेता त्यागी जी से सुनते हैं एक नया गीत अभी वोल्ड वर्षन सुनेंगे कोई अच्छा वाला लाइफ में जो भी हम करते हैं हमारे माता पिता की वजह से कर पाते हैं हम जितना आगे बढ़ पाते हैं उनकी वजह से बढ़ पाते हैं तो अभी मैं एक सॉन्ग उनके लिए गाने लगता क्या बात बहुत बढ़िया स्वागत <गाँगर>। अरे uh -huh. Ek din ek bada khuda, us <laughs> mein hata ki niche hai, niche se chhiji hai khud hai. श्वेता थैंक यू सो मच बहुत सुंदर गीत गाने के लिए और आपके लिए विभा जी ने मैसेज किया है वो लिखते हैं कि वी कैन नॉट पे बैक टू माता पिता ब्यूटीफुल सिलेक्शन ऑफ सोन माता पिता को हम लोग कुछ रिटर्न में दे नहीं सकते उनके रून हमारे साथ हमेशा रहता है बहुत ही अच्छी भावनाएं आपने व्यक्त किया है विवा जी और इसके साथ सत्याभूषण शर्मा जी लिखते हैं वेरी ट्रू श्वेता जी और ज्योश्ना जी ओम शांति लिखा है आपके लिए और आपकी आवाज़ के लिए वॉइस करके ने लिखा है और हर्षि ने लिखा है एक अध्यात्मा जुड़ा हुआ है श्वेता अर्थात सफेद शुद्धता को कहा जाता है और जिनके घर में श्वेता नाम की लड़की होती है उनके घर में जो है एक शुद्धता का वाइब्रेशन फैलता है एक बहुत ही अच्छा सुगुण सुख सुख माना जाता है शुभ माना जाता है <laughs> तो चलिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं और दीदी का आशीर्वाद भी आज आपको मिल गया है उनके साथ बैठकर आपको गाने का मौका मिला ये बहुत कम लोगों को मिलता है तो आइए आगे बढ़ते हैं और रिभा जी ने विक्रांत जी के लिए बोला एक पंजाबी गीत हो जाए बीच में <laughs> विक्रांत जी आप रेडी हो क्या <laughs> जी जी जी बिल्कुल रेडी है बिल्कुल तो आइए पॉप सॉन्ग आप लोगों के बीच रखता हूँ आ ओ हो गड्ढे ते चढ दी कटि रेते न चढ़ दी गडे तेना चढ़े दी गटीरे तेना चढ़े दी चढ़े आदो टू उठे टप्पू चढ़े दी वो बोलो तारा रा रा ओ बोलो तारा रा राी कदौल करे दी ओ बोलो तारा रा राहो हायो रब आयो रहा हायो रब्बा हायो रब आयो रबा हायो रब आयो रब हायो रब हायो रब हायो रबा गडे तेना चढ़े दी गडी रे चढ़ ना चढ़ दी चढ़ टपू ओ बोलो तारा रा रा बोलो तारा रा ओ बोलो तारा रा रा बोलो तारा कर कंजीलिक ओ बोलो तारा रा रब्बा रब्बा राहो आयो रहा बायो रब्बा आयो रबाह hay o rabba hay o rabba hay o rabba hay o rabba hay o rabba hay o rabba oye hoye oye hoye Oye oye ki kudiye saari diya Oye oh, oye oh, ki kudiye saari diya Oye oye ki kudiye saari diya Oye oh, oye ki kudiye saari diya Lakpat la patang nal goragora rang Lakpat la patang nal goragora rang Chal naa ki nijay si chal O kudiye saari diya Oye oh, oye ki kudiye saari diya Oye oye Thank you. वाह बहुत सुंदर बहुत बढ़िया बहुत मजा आ गया ब्यूटिफुलंदर अच्छा जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी मैं चाहूंगा कि एक मैसेज करिए हमारे सभी दर्शक मित्रों को सभी दर्शक मैं बिल्कुल सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूंगा जो आज हम हम लोगों के साथ जुड़े और एक बार फिर रमेश सर का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने आज हमें ये मौका दिया कि हम आप सब से रूबरू हो सके और विक्रांत जी का भी धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े मोन्टू जी श्वेता जी का भी धन्यवाद और एक बात मैं कहना चाहूंगा जो वर्सिटैलिटी मैंने रमेश सर में देखी है वो शायद मैंने किसी में नहीं देखी आज तक भले ही कोई राजनीति का विषय हो या खेलों का विषय हो संगीत का विषय हो धर्म का विषय हो आ, मैं तो ये कहूंगा कि ये इनको इतनी नॉलेज है इतनी नॉलेज है और हम सबको इनसे सीखना चाहिए और बहुत कुछ सीखने को है आ, तो एक शब्द होता है अंग्रेजी का इसको हम बोलते हैं ओमनीजियंट ऑमिजियंट सर्व ज्ञाता जिसको बोलते हैं तो मैं तो ये कहूंगा मैं ये कहूंगा ये अतिशोक्ति नहीं होगी अगर मैं रमेश सर को सर्वज्ञाता बोलू ओम बोलूँ और बहुत ही अच्छे कार्यक्रम करते हैं और बहुत शिद्दत से करते हैं अ, मेरी ईश्वर से दुआ है कि ऐसे ही रमेश सर आगे कार्यक्रम करते रहें और नई कला को उभरने का मौका भी देते हैं ये भी इनका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है तो एक बार फिर मैं सभी दर्शकों का और रमेश सर का धन्यवाद करना चाहूंगा शुक्रिया सुरेंद्र जी थैंक यू सो तो मच बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामना या और लोगों के बीच में उनकी आवाज पहुंचे तो आइए आप मोन्टू सर से मैं चाहूंगा की एक छोटा सा मैसेज बिल्कुल <laughs> मैं फर्स्ट ऑल में आर जी रमेश जी का तेज शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें इतने अभी तो हम चैनल के साथ आने वाले में वैसे भी जुड़ने हमने तो बहुत अच्छा लगा आज आपकी पूरी टीम के साथ जुड़ के सुरीले सिंगर मैंने आज सुने विक्रांत जी हैं श्वेता जी ने कमाल किया फर्स्ट टाइम सुना मैंने तो सुरेंद्र जी की तो बात ही अलग है तो आप Uh, मेरी अपने फैन से सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और आपकी हमें मिलती रहें क्योंकि तो आज हम जो कुछ भी हैं आपकी वजह से हैं और हमारे पेरेंट्स तो है ही हैं जिनकी ब्लैसेज से हम आगे चल रहे हैं और ऐसे ही अच्छे काम करते रहिए तो कहते हैं संगीत ऐसी चीज है कि जिसको कुछ नहीं भी आता वो भी एक तरफ मुकाम छू लेता है तो कॉन्फिडेंस न हारिए ना और अपना मन पॉजिटिव रखिए और जरूर आप आगे बढ़ेंगे आपके गीत आपके गाने का स्टाइल बहुत सुंदर है बहुत बढ़िया है और थैंक यू श्वेता जी जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज आप क्या कोड करेंगे सभी दर्शक मे जी बिल्कुल आपको रमेश जी को भी थैंक यू और डॉक्टर सुरेंद्र जी को भी थैंक यू और मोन्टू मस्ताना जी को जी भी बहुत बहुत थैंक यू मैं पहली बार जुड़ी हूँ इससे और इससे पहले मैंने सिर्फ लाइव परफॉर्मेंस स्टेज पे दी है कभी वीडियो कॉल पर लाइव मैंने कभी परफॉर्म नहीं किया फर्स्ट टाइम मैंने परफॉर्म किया मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ के और मैं सबको यही कहना चाहूंगी कोविड बढ़ रहा है थोड़ा अपना ध्यान रखें फैमिली का ध्यान रखें सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें मास्क और सैनिटाइजर यूज करें क्योंकि अगर हम हेल्दी हैं तो पैसा तो फिर कमा लेंगे थोड़ा सा एक इस विपदा की घड़ी में थोड़ा हमें सब्र से काम लेना चाहिए थैंक थैंक यू यू जी <laughs> सर कोरोना का एक ऐसा का एक टाइम आया ये कोरोना का मैं बताऊंगा ऐसा टाइम आया हुआ है कि सबके लिए प्रॉब्लम चल रही है तो इससे जितना बच के रहें अपने आप को सेफ रखें मास्क सेनेटाइजर जरूर लगाए और कहते हैं ये एक टाइम अगर आया तो जाएगा भी जल्दी काफी टाइम से चल रहा है तो तो जी, जी. तो और कभी बाहर निकले जब कोई जरूरी काम हो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया विक्रांत जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़कर आपने दीदी जी का स्वागत किया एक पंजाबी गीत सुनाया थैंक यू सो मच अभी फिर से एक बार डॉक्टर सुरेंद्र जी और पंजाबी पॉप ंगर और श्वेता त्यागी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी ओर से कलाकार को तालियाँ प्यारी लगती है तो तालियाँ ही उनकी जो है एक बहुत ही खूबसूरत मोटिवेशन है तो यही मोटिवेशन में रह हमेशा स्टेज पे रहें और लोगों के दिल में इनकी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं जय हिंद जय भारत सबके मन तो भाती है बातें मुलाकातें आओ हम सब मिलकर शान बढ़ाए इंद्र धनुषी से उसको सजाए छिपी हुई प्रतिभा को हम आगे लाए बातें मुलाकाते बाते मुलाकातें